शिक्षा का आदर्श शिक्षा प्राप्ति के उपाय एकाग्रता प्राप्ति का उपाय अभ्यास हम लोग जितने अधिक शांत होते हैं उतना ही हमारा कल्याण होता है और हम काम भी अधिक अच्छी तरह कर पाते हैं भावनाओं के अधीन हो जाने पर हम अपनी शक्तियों का अपव्यय करते हैं अपनी स्नायुओं को विकृत कर डालते हैं मन को चंचल बना डालते हैं लेकिन काम बहुत कम कर पाते हैं जिस शक्ति को कार्य रूप में परिणत होना उचित था वह वृथा भावुकता मात्र भी परिणत होकर नष्ट हो जाती है जब मन अत्यंत शांत और एकाग्र रहता है केवल तभी हमारी पूरी शक्ति सत्कार्य में व्यय होती है यदि तुम कभी जगत के महान कार्यकुशल व्यक्तियों की जीवनी पढ़ो तो देखोगे कि वे अद्भुत शांत प्रकृति के लोग थे कोई भी चीज़ उनके चित्त की स्थिरता को भंग नहीं कर पाती थी अतः जो व्यक्ति शीघ्र ही क्रोध घृणा या किसी अन्य आवेग से अभिभूत हो जाता है वह कोई काम नहीं कर पाता अपने आप को चूर चूर कर डालता है और कुछ भी व्यावहारिक नहीं कर पाता केवल शांत क्षमाशील स्थिर चित्त व्यक्ति ही सर्वाधिक काम कर पाते हैं ये इंद्रिया मन की ही विभिन्न अवस्थाएं मात्र हैं मैं एक पुस्तक देखता हूँ वस्तुतः यह पुस्तक आकृति बाहर नहीं मन में है बाहर की कोई चीज उस आकृति को केवल जगह भर देती है वास्तविक आकृति तो चित्त में ही है इंद्रियों के सामने जो कुछ आता है वे उसके साथ मिश्रित होकर उसी का आकार धारण कर लेती है यदि तुम चित्त को ये सब विभिन्न आकृतियां धारण करने से रोक सको तभी तुम्हारा मन शांत होगा और इंद्रियाँ भी मन के अनुरूप हो जाएंगी तस् प्रशांत वाहिता संस्कारात् अभ्यास के द्वारा उसकी स्थिति स्थिरता होती है पातंजल योग सूत्र विभूति प्रतिदिन नियमित रूप से अभ्यास करने पर मन का यह नियत संयम प्रवाह के रूप में चलता रहता है तथा स्थिर हो जाता है और तब मन सदैव एकाग्रशील रह सकता है मन के एकाग्र हो जाने पर समय का कोई बोध न रहेगा जितना ही समय का बोध जाने लगता है हम उतने ही एकाग्र होते जाते हैं हम अपने दैनिक जीवन में भी देख पाते हैं कि जब हम कोई पुस्तक पढ़ने में तल्लीन रहते हैं तब समय की ओर हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता जब हम पढ़कर उठते हैं तो अचरत करने लगते हैं कि इतना समय बीत गया सारा समय मानो एकत्र होकर वर्तमान में एक ही भूत हो जाता है इसीलिए कहा गया है कि भूत वर्तमान और भविष्य आकर जितना ही एकीभूत होते जाते हैं मन उतना ही एकाग्र होता जाता है किसी एक विषय पर भी मन की एकाग्रता हो जाने पर उस एकाग्रता को जिस विषय पर भी चाहो उसी पर लगा सकते हो